ब्रह्म विचार शिव वंद क्या शत्रु लगा शिव वंद में हसीज भो भगव शु प्राप्त है क्या नहीं भू भगव अघो अपूर्व से होशी अपूर्व नहीं शिव स रू करने के बाद रू के पहले क्या है शिवा में आए अपूर्व हो गया रुर को यह होगा परम हो तो असहे पर में कौन है वो असम आएगा तो भो भगवत सूत्र प्राप्त है वह शिव अर्च्य यहाँ शिव सस होने के बाद क्या सूत्र लगा अतो भो भो है अतो रुरता प्रते वहाँ भो भगव भोअपूर्व शिव से प्राप्त है या नहीं प्राप्त है क्यों नहीं पर में नहीं पर में क्या है अर्च्य का अ अस्प्रत्यार में अवन आएगा अशही शुरू होगा पर में है तो असके नहीं रहेगा पहले ही अपृत है तो अवर्णपूर्वक ही होगा तो शिव शिववंद में और शिवोर्च में दोनों स्थान पर प्राप्त है भो भग अभो अपूर्व से उसी कहते हैं नहीं तो फिर कोई पूछेगा क्यों नहीं लगा हम्म क्या बोलते हो जोर से बोलो विप्रतिशत है परम कार्य अवर्नपूर्वक जहाँ जहाँ प्रताद अपृत्य लगेगा हसीच लगेगा वहाँ अवश्य ही अवन्न पूर्वक है यानी नहीं में अस भी है हस पर हो या पर हो अस पर में अवश्य ही है है नहीं इसलिए जहाँ जहाँ हसीच लगेगा वहाँ सर्वत्र भो भग अघो अपूर्वशी प्राप्त है प्राप्त है सर्वत्र अतुर प्रताद अप्रत्य जहाँ जहाँ लगेगा वहाँ भी भोग भग अघ प्राप्त है तो यह न प्राप्त है कौन अपवाद होगा हसीच अतुर प्रताद अप्रत्य अपवाद है अप्रुत होने पर ही लगेगा यहाँ तो अवन्नपूर्वक है हसीच हो अतुर प्रताद अप्रुत हो पहले क्या चाहिए अप्रुत तो? अत दीर्घ हो तो लगेगा और भो भग सूत्र दीर्घ पहले में तो लगेगा देवाही हमें देखो दीर्घ देवा दीर्घ है यहाँ चपराते चपड़ाते नहीं देवाही हमें हसी चपराता नहीं पर में हस नहीं पर में हस है पर हस है में हस है क्या पर में हस नहीं अगर पहले अप्रोत भी नहीं है तो वहां लग गया ये अपवाद हुआ शंभु राजते दीर्घ कि सूत्र लोप होने के पहले क्या था शम्भु असु था शम्भू में आगे सू था स रू हुआ रेप लोप हुआ किशोत से लोप होने के बाद दीर्घ होता है पहले दीर्घ होता है किशोत से दीर्घ हुआ हाँ ढालोपे ढा धा, लोप और राोप पारे में हो तो। पारे में रा है या ढा है ढलोप है शंभु राजत में ढलोप रोप कहाँ है राजन का राजत में रे लोप राजत का जो रे वो रोप है या रोप का निमित्त है र लोप तो नहीं ना रोप रह के पहले हुआ है राजत का रे लोप रह के पहले लोप है ना नहीं के आगे राजत के बीच में रह लोप हुआ नहीं वाह शम्भू में ऊ राजत के रह बीच में रह लोप हुआ नहीं वो रह लोप निमित्त है नही दीर्घ कर निकले ढ लोपुरसिद्धि वो नहीं रहोप रह लोप नहीं ढ लोप रेप ढ लोप का निमित्त को ही यहाँ कहा गया ढ लोप रोलोप लोप का निमित्त है राजत का रकार इसलिए इसको कहा गया क्या कहा गया र रा लोप राजत का रकार रोप र का लोप हुआ वो अलग है किंतु रह लोप का जो निमित्त है रह को लोप कराने वाले जो निमित्त है इसको यहाँ सूत्र में र लोप लोप कहा गया ए सूत्र में कितने पद है छ तृतीय पद क्या है लुप हो। और पंचमें हाँ सु क्या भी होती है लुप्तष्ट इसमें अन्या सम से कि पूछा असह शिव तदे प्रातिपद ताद। न तदित अतद अतद क्या सू आएगा अतद क्या सु शिव है तेजा दिन लगता है अतोने अतपन पर क्या रहता है आ, तो क्या बनता है अः तो, तेदार दाम उनसे के दकार होता है अः अतने पर क्या रहेगा प्रातिवेदिक अत तो, तकारक होता है तदो स सा अश बने क्या के सु है ये सु का लोप होना चाहिए ए तद स्वरूप सूत्र से पर में हल है क्या हल है शिव शकार है ना हल में आएगा तो हल पर में उनसे सू का लोप होना चाहिए लोप होना नहीं क्यों नहीं हुआ अने सम यहाँ नए समास कहता अनय समास में ही लोप होगा यह अनय समास क्या है नए समास यहाँ है नहीं कहते हैं लुप नहीं हो गया नहीं अन्य समास नए नहीं जो पूछो नहीं, नहीं समझ आओ यहाँ नए समास सम नए समास लोप नहीं होगा लोप नहीं होगा किसको सब फिर सो रू हो करके खरब उ और विसर्जनय विसर्ग होने पर से विसर्जन्य प्राप्त है क्या प्राप्त है तो विसर्ग स हो है सर्ग को सव क्यों नहीं हुआ वासरी सर क्या करेगा विसर्ग को एक पक्ष में विसर्ग रखा अन्य पक्ष में सव हो जाएगा तो फिर क्या होगा है? हाँ तो सुना चु लगेगा असिभा बनेगा हलीकिम ऐसुत्र में ए सत शब्द का सू है सु है सु होने पर एत के दकार को होता है त्यदादि नाम अह द हो जाता है अहत तो अमिल करके अतनी पर रूप होकर हो गया ए ए त तो। तो हो गया त तो दोपरम सा, से स हो गया सुपरमे है आदेश प्रत्येक लगता है न नहीं लगता है पहले पढ़ते समय लगा होगा अभी तो बहुत दिन हो गया स कहाँ से आएगा तो शो सामान्य होते तो धंत होता है आदेश प्रत्येक होगा तो श होगा ऐसा सु है आगे सु के पहले अ है वो नहीं क्या है था अ बाद में अ है तो सु को लोप होना चाहिए एता तद सुलोप अकूर क्षमाशाली पर में है या नहीं अ था पहले अ बाद में अ से लग जाएगा सूत्र तो रो रपड़ता दुड़ते रु को हो जाएगा आदगुण होने के बाद आगे क्या सूत्र लगेगा एंग एंगा ना एंग विसर्ग है क्या हाँ एंग पदांत नहीं एंगह पदांता दती लगेगा एच विवाह प्राप्त है या नहीं सो में ओ को एच विवाह तो क्या होता आवादेश होता है को क्या होता होगा कौन अपवाद है सूची लोपे चेत पाद पूछ सोच दिया है तद तो शब्द का रूप है तद तो शब्द का प्रथमा एक में क्या बनता है सह बनता है शस का अनुकरण क्या सस का लुप्ता षष्ठ्यंत्र शस के लोप होगा सूक लोप होगा सुलोप सू हो पूर्व हो सूत्र बत्तीस एक सौ बत्तीस एक सौ चौतीस सुलुप्तष्ठ्यंत्र आ जाता है शस के सूक लोप होगा शस के सुख से शस का अवयव सस के अंतर्गत तो जो सु है तद शब्द का के जो शु उसका लोप होगा स इत सौर लोप स इतर स इसके अंतर्गत जो शु प्रथमा वचन का अनुकरण करके लुप्त षष्ट्यंत कर दिया सौर लोप सो सु के अनुतः सु के लव लोप होगा किंतु लोपे चेत पादपूरण लोप होने पर ही यदि पादपूरण होगा लोप के बिना यदि श्लोक में कहीं पाद पुरान हो जाता है तो ये सूत्र वहां नहीं लगेगा लोप नहीं करने पर यदि पाद पुरान हो जाए श्लोक में नियम छन्द अलग अलग है एक पाद में कितने अक्षर होगा जैसे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र ये है अनुष्टुभ छद एक पाद में आठ अक्षर होता है चार पाद श्लोक में श्लोक लिखते समय बनाते समय संधि को ध्यान देना पड़ता है तो समझ समय यदि लोप करने पर सू का लोप करने पर ही पादपुर हो जाता है तो ये सूत्र लगेगा लोप करने पर भी पादपुर नहीं होता है अथवा लोप किए बिना पादपुर हो जाता है तो ये सूत्र नहीं लगेगा पादश्चेत लोपे सत्य पुरीत यदि पाद पून लोप होने पर ही होगा लोपे सत्यव लोप होने पर ही यदि पाद पूर्ण होगा तो ये सूत्र लगेगा पहला ये दिया है सेमा अबिडि प्रवृत्ति ये जगत छंद है वेद माता है बारह अक्षर है स इमा इमाम अबिडि प्रवृतिम गिनती करो कितने अक्षर होता है से माँ अक्षर कहेंगे तो अज को मिला करके एक अक्षर होता है से एक अक्षर है वर्ण कहेंगे तो स और ए दो वर्ण है अक्षर कहेंगे तो से मा मी डी ती कितने हुआ आठ हुआ हाँ इसमें पूरा तो दिया नहीं है तो क्या थोड़ा तो तो दे दिया है तो इसमें क्या है जगत ही छंद का है वो इसमें थोड़े से दे दिया यहाँ स इमाम स क्या के क्या है इमाम स क्या के जो है, में है स में रहेगा आगे ई रहेगा सु को एता तद सूत्र स्लोप हो जाएगा नहीं हाल पर में नहीं उनसे एता तदो नहीं लगेगा तो क्या सूत्र तो लगेगा स क्या के रहेगा आगे ई रहेगा सू क्या अतोर और अप्रता दृत्य लग जाएगा नहीं, नहीं लगेगा भो भगो अगो अप लगेगा नहीं, नहीं लगेगा क्यों? क्यों नहीं के प्रकरण चल रहा है जो जो नहीं लगेगा सास के स सा है पहले अपन है बाद में है अ से भो भगो सूत्र से रू को यह करो फिर यह को लोप साइकिल से लोप करो लोप होने के बाद स में अ और ई में ई दोनों में निकल आदगुण हो जाएगा लोप साकल्य सूत्र असिद्ध होगा यदि गुण नहीं होगा हो तो से माँ में कितने वर्ण बनेगा अक्षर बनेगा कितने बनेगा खाली से माँ बोलो से माँ में कितने अक्षर बनेगा तीन हो जाएगा स इमा तीन अक्षर हो जाएगा एक अक्षर अधिक हो जाएगा स के आगे सकार का यदि लोप हो जाए इसी सूत्र से ये त्रिपादी का है सूत्र सो झिलोपे चे सपाधी नहीं बोलना ये त्रिपादी का है क्या हाँ सपादी क्यों करना त्रिपाधी का है नहीं नहीं, नहीं उनसे ये सूत्र आदगुणों के दृष्टि से होगा असिद्ध हो नहीं होने से इस सूत्र से सौ का लोप हो जाएगा तो आधुगुण से गुण हो गया से मा बन गया गुण होने से कितने अक्षर हो गया दो अक्षर हो गया गुण नहीं होता तो कितना होता तो इसी सूत्र से लोप से गुणा हो गया सेमा दो अक्षर बन गया भो वक सूत्र से रू को यह करके लोप साकल्य से रूप करेंगे तो स इमा तीन अक्षर होता आदिगुण से गुणा नहीं होता क्योंकि भो लोपाकल्य असिध है इसलिए यहाँ इस सूत्र से लोपवा सेमा बिटी में मिट्टी प्रवृत्ति सही सदाशरथि राम इसमें सही स राजा युधिष्ठिर शेष कर्ण महादानी शेष भीम महाबल ऐसा श्लोक है युधिष्ठिर स ऐस दाशरथी राम स प्रथम एक वचन है स त शब्द का स आगे ऐसा है के सकार को यहाँ लोप हो गया इसी सूत्र से लोप हुआ शोच लोपे चेत पाद पुराणम सु का ही लोप हो जाने से स में और ए में ए क्या सूत्र लगे वृद्धि रुचि से वृद्धि होगी सही स बन यदि ये सूत्र नहीं होता तो भो भगो सूत्र से रू को यह होकर के यह का लोप हो सकता किस सूत्र से लोप साकल्य से लोप होने के बाद वृद्धि रिचि के दृष्टि से लोप साकल्य से सूत्र असिद्ध। असिद्ध होने का कारण स ऐसा में वृद्धि नहीं होती द स ए स दा सरति राम कितना अक्षर होता है न हो जाता आठ अक्षर नहीं होगा और यदि सूत्र सुलोप करेंगे सु का लोप हो गया तो स और ऐसा में वृद्धिज लगेगा वृद्धि जिस वृद्धि हो जाएगी वृद्धि होने पर कितना अक्षर हुआ आठ हुआ सही सदा सर ति राम सही स राजा युधिष्ठिर वहा हमेशा स ऐस राजा युधिष्ठिर से ही स कर्ण महादानी सही स भीमो महाबल हो चार बार लगा एक सदास स राजा युधिष्ठिर से ही स कर्ण महादानी से ही स भीमो महाबल <coughs> लिखा है सही स सही स हो गया ए स क्या आगे विसर्ग है किसमें किसके बाद सही सद आशर थी राम सही समय आ गई विसर गया नहीं।, नहीं उसका भी लोप हो जाएगा सोच लोपे पात्र पूर्ण सूत्र से क्या क्यों नहीं होगा परमज है नहीं।, नहीं हो तो फिर कहा जाएगा सब ए तद हो सुलोपो को रने समाज वाली सही सब कहें क्या के सु का लोप हो गया ए सद राम हो इति विसर्ग संधि होगी इति इत पंचसंधि प्रकरण होगी ना गई संधि अजसंधि संधि विसर्ग संधि इति पंच संधि प्रकरण पांच संधि होगी ऐसे में पंच जाते वर्णना का संधि संधि कहते तो उसमें चतुर्थ स्वादि संधि कहा स्वादि जो अतुर प्रता प्रति चादी और पंचम है अनुसार संधि को कहा अनुसार सहित परसवन जो हल संधि में आ गया ऐसे करके पंच संधि कहते ऐसे में एक आया था स्थानतम स्थानतम कहाँ आया था अच्छा। अच्छा। संधि में आया था उसका और कहीं प्रयोग हुआ स्थानेन्तरतम झय हो अन्य तरस में क्या लगा क्या सूत्र बना क्या रूप बना बाघ घरी वहां स्थानियंतर तो लगा क्या पता नहीं स्थान तो लगेगा तो पता नहीं हम भी स्थान में तो लगा बाद में लगा पहले पढ़ते समय नहीं रहा था अरे स्थानांतर तम तो लगाया नहीं रहा? लगा उत्थानम बननाने के लिए स्थानांतर तम तो लगा क्या स्थानांतर तम तो कहाँ कहाँ लगता है ध्यान रखना खाली नहीं कि वो ही लग गया मधुरी धातु शुद्ध उपास्य में तो लगा और कहीं स्थानांतरतम का कोई प्रयोजन ऐसा नहीं स्थानांतरतम घरी में लगा अंतरतम का सादृश्यतम सदृशतम अंतरतम सदृश में अधिक सदृश हो के स्थान पर क्या हुआ नहीं? ह किसान पर क्या हुआ क्या हुआ घ हुआ ख हो हो है नहीं ह हाँ महाप्राणी है ख भी है तो हिसान हाँ पर ख भी हो सता है न नहीं महाप्राण तो मिल गया किंतु हमार नाद गोस सबू यदि अधिक सादृश्य हो वही आदर्श होगा इसलिए सदृशतम सादृश्य हो चार प्रकार होता है कितने चार प्रकार क्या क्या है ऐसे बोल रहा जो अपने आप सुन ले स्थान अर्थ गुण और प्रमाण स्थान कृत साध्य होता है अर्थकृत गुणकृत प्रमाण कृत स्थानार्थ गुण प्रमाणत स्थान में सादृश्य है शुद्धि उपासन में हुआ था ई के स्थान पर क्या आदेश हुआ यह आदेश हुआ ई का स्थान क्या है ई का स्थान तालु है और यो का स्थान दोनों का स्थान एक ही मिल गया इसलिए ई के स्थान यह हुआ यार प्राप्त था इकवे उन्सी में शुद्धि उपासन में लगा ई के स्थान यह हुआ वहाँ स्थानांतरण लगाया था ये स्थान हुआ अर्थकृत सादृश से कहाँ होता है मान आगे आएगा त्रिजीवत क्रोष्ठ एक शब्द है क्रोष्ठ शब्द उकारांत कुरुषातु से उन्त क्रोष्ठ बनेगा सूत्र है त्रिजीवत कृष्ठ त्रिजीवत मतलब त्रिजंत के जैसे रूप बनेगा क्या बनेगा ढूंढो नहीं पुस्तक सुनो कृष्ठ शब्द पुस्तवन करो इधर क्यों ढूंढते हो कम से कम सुन तो होगा उधर ढूंढेगी या आज नहीं सुने गई कृष्ठ शब्द उकारांत है और त्रिजवत हो जाएगा त्रिज है प्रत्यय प्रत्यय ग्रहण तदंत ग्रहणम त्रिजवत् अथवा त्रिजंत वत त्रिजंत जैसे हो जाएगा क्रुष्ट शब्द क्या हो जाएगा त्रिजंत जैसे हो जाएगा त्रिजंत शब्द को उसको मालूम है कोई एक दो चार कोई बोल सकते तो त्रिजंत शब्द धात्री त्रिजंत है धा से त्रिज कर दिया और कोई त्रिजि है पितृमातृत्व तो विपत्ति इसमें झगड़ा है विपत्ति पक्ष देना देखना चाहिए गोष्ठी सदन है कर्त है ज्ञात्री है धात्री है आ, आ, गंत्री है गंधा गमधा से गंत्री, दृष धा से दृष्टि श्रोतरी श्रोता ऐसा बन जाए बहुत है तो त्रिजंत जैसे रूप कहेंगे तो क्रोष्ठ शब्द के स्थान पर एक क्रोष्ठरी भी शब्द है जात से त्रिज करेंगे तो क्रोष्ठरी त्रिजंत जैसे रूप होगा कहेंगे तो त्रिजंत वाले शब्द सो आगे कितने शब्द आ जाएंगे क्रोष्ट्री ज्ञात्री, धात्री गंत्री श्रोत्री दृष्टि कितने शब्द आ गए त्रिजंत जैसे त्रिजंत तो बहुत शब्द है जिस क्रीता से त्रिज करो नील त्रिचौ त्रिजंत हो जाएगा तो त्रिजंत जैसे कहने से त्रिजंत बहुत शब्द है अभी क्रष्ट शब्द के स्थान पर धात्री शब्द प्रयोग करेंगे या ज्ञात्री शब्द प्रयोग करेंगे या दृष्टि शब्द प्रयोग करें श्रोता ज्ञाता ममता बहुत सजी जनता कृषि साधु के स्थान पर किसको प्रयोग करेंगे क्या सादृश्य स्थान के कृत्य तो सादृश्य कुछ मिलेगा हैं स्थान सादृश्य क्या मिलेगा कृषा जंगल में रहता है धाता भी जंगल में रहता है ज्ञाता भी जंगल में रह जाएगा वो तो स्थान नहीं होगा उच्चारण स्थान लेना है कहाँ रहता नहीं उच्चारण स्थान कृत्य तो सादृश्य नहीं होगा वहाँ अर्थकृत सादृश्य लेना है क्रोष्टु शब्द का जो अर्थ क्रोष्ट्री शब्द का वो अर्थ है ज्ञात्री धात्री आदि शब्द का वो अर्थ है ना गिदड़ क्रोष्टीय श्रृगा क्रोष्ठ शब्द है और क्रोष्ट्री ऋकारांत शब्द है दोनों शब्द का अर्थ एक है और ज्ञात्री धात्री गंत्री भी ये सब जितने त्रिजंत हैं उनका किसका अर्थ श्रीगा बताओ श्रीगा कोई है एक ही शब्द है क्रोष्ठी क्रोष्टु शब्द का अर्थ श्रीगा क्रोष्ठु उकारांत उकारांत क्रोष्ठ शब्द के स्थान पर त्रिजंत शब्द बहुत आगे स्थानेतरतम अर्थकृत साधना क्रोष्ठ शब्द का जो अर्थ उसी अर्थ वाले त्रिजंत शब्द कोई मिलेगा तो उसको लाना क्रोष्ठ शब्द का जो अर्थ गिद श्रीगा कहते उस अर्थ वाले त्रिजंत शब्द कौन ये क्रोष्ठी क्या शब्द है इसलिए क्रोष्ठ शब्द से स्थाने क्रोष्ठ शब्द प्रयत्तव्य दिया है पुस्तक में क्रोष्ठ शब्द त्रिजंत वृपण लभते शब्द से स्थाने क्रोष्ठ शब्द प्रयत्तव्य हो क्रोष्ठ शब्द के स्थान पर कृष्ठ ये अर्थकृत सादृश्य हुआ स्थान कृत सादृश्य अर्थकृत सादृश्य हो गया और गुणकृत सादृश्य बाघ घरि में गुण प्रयत्न कहीं आभ्यंतर प्रयत्न मिल जाए आभ्यंतर नहीं तो बाह्य प्रयत्न लेना यह गुणकृत सादृश्य नाद से घुश संभाष से, से महाप्राण से ये दे दिया उत्थान में इसे गुणकृत सादृश्य लिया है उत्थान में तादृश दे दिया उदस्ता पूर्व से सस्या ये हो गया गुणकृत सादृश्य हो गया अब प्रमाणकृत सादृश्य होता है मात्रा को लेकर के मात्रा को लेकर मा से होगा प्रमाण मात्रा अदश्द जो बनेगा रूप समय आएगा समझ में अदसोसे दा दू दो ऐसा होता है अमू बनता है कहीं रस बनेगा कहीं विदीर्घ बनेगा अधन पहले अध्यक्ष दादी नतगुण पर रूप हो जाएगा अध जस आएगा अध बन जाएगा अध बनने के बाद से दादू अधमह लग जाएगा असो अमोह अम, अमी हो जाता है अमोह होता है अमी होता है असो अदस के अवगाने पर अदो बनता है अधो होने के बाद से दादू दोम वो कि स्थान पर आदेश होगा दाद उ दाद उह दो, दो मह का तो द को मह होगा और दाद उ दकार के आगे ऊ आदेश होगा दकार के आगे यदि रस्स है तो रस्स वह आदेश होगा दीर्घ हो तो दीर्घ उदास हो एक रस्स और एक दीर्घ दो मिलकर के आकस्मण दीर्घ हो जाएगा रस्सो और दीर्घ मिलकर आकस्मण दीर्घ होगा क्या कितने मात्रा होगा दो मात्रा दा दू दो दो म में नपुंसकोन से रस हो गया रस्व नपुंसके के प्रातिपदिक से रस्स होकर उ दिया उ में ऊ और उ दो है। तो स्थानीय यदि एक मात्रा वाला तो आदेश एक मात्रा वाला उ होगा स्थानीय यदि उ ओ औ दो मात्रा वाला है तो आदेश होगा उमू बनता है वहाँ मात्रा कृत साधि प्रमाण प्रमाणकृत सादिश्य लेंगे कैसा सादृश्य लेंगे प्रमाणकृत स्थान अर्थ गुण प्रमाण स्थान कृत सादृश्य हो गया शुद्धि उपास में इको यह हुआ मधुवरी में अर्थ साधि से हो गया त्रिजवत कृष्ठ कृष्ठ शब्द के स्थान पर कृष्ठ शब्द गुणकृत सादिश्य हो गया महाप्रयत्न प्रयत्न को लेकर के सादृश्य गुणकृत अप्रमाण कृत सादिश होता है मात्रा को लेकर के वो लगेगा लगेगा ए वर्ण का स्थान क्या है ए कंठ तालु ऐ का स्थान क्या है ऐ का स्थान कंठ तालु है तो ए आई ये दोनों का स्थान समान है प्रयत्न समान है या नहीं क्या प्रयत्न है ए का प्रयत्न विवृत है का, का तो ए आई दोनों का स्थान और प्रयत्न मिल गया क्या, क्या स्थान प्रयत्न मिला मिलने से दोनों की सबर्ण संख्या हो जाएगी तुल्या से प्रयत्न सबर्ण ए और आई ए आई दोनों का स्थान प्रयत्न समान है या नहीं समान से क्या संज्ञा होगी सूत्र से तुल्या से प्रयत्न सवर्ण से ए आई की सवर्ण संख्या होगी जैसे री ली की सवर्ण संख्या होती है नहीं होने से अणुदी सूत्र के द्वारा री कितने की संख्या होगी और ली इसी प्रकार ए में है कितने भेद बारह आई में कितने भेद मिलकर कितने हो गए बारह एक का बारह भेद का बारह भेद मिलकर के बारह हुए या हुए है? हैं सोच करो होना चाहिए एक का बारह भेद ऐ का बारह भेद मिलकर के बारह हो गया या चौबीस हो क्या बोलो आप कोई लोगो को। जिन्होंने बोल दिया और दोबारा नहीं बोलो जो नहीं बोलो बोलो एक बार और ऐ का बार मिलकर के बारह हो गया या होगा कठिन है एक का बार कैसे होता है दीर्घ और पुत तो होता है का। उदात अनुदात सजित अनुनासिक और अनुनासिक और ऐ का जो बारह भेद होगा एक का बारह भेद के साथ ओ का बारह भेद मिल जाता है क्या वो अलग होता है ऐ का अलग एक अलग है अलग वन से बारह बारह ही चौबीस होने के कारण ए जैसे अति अष्टादशा नाम संज्ञा अनुदित सवर्ण से चाह प्रत्यय के सूत्रों के नीचे दिया है ना अति अष्टादशा संज्ञा तथे कारो कारो रिकारिशत और ए चो यहाँ कहना चाहे ए चतुर्विशति चतुर्विशति संज्ञा ए चौबीस की संज्ञा इस प्रकार ओ और औऊ की भी समान संख्या है ओ का स्थान क्या है कंट्रोस्ट। औऊ का स्थान तो ओ भी चौबीस की संख्या, भी अबीस की संख्या। इसलिए एचो द्वादश नाम नहीं कहकर करके क्या कहना चाहिए एचो ओ चतुर्विशति है चौबीस की संख्या कहनी चाहिए ए के साथ ऐ की समय संज्ञा ओ के साथ औ की समन्वय संज्ञा होती है नहीं नहीं होती सोन क्या तुल्या से प्रयत्न श्रोते सवन संज्ञा आया तो है नहीं क्यों नहीं बोलो बोला हाँ बोलो प्रौढ़ कोई ब्रह्म चैतन है या नहीं नहीं ब्रह्मचैतन पीछे बैठा है बताओ नहीं है यहाँ कोई है प्रौढ़ बताओ ए दे उदो तो न सावन्यम ए ऐ की सबर्ण संज्ञा नहीं होती वो औू की सवर्ण संज्ञा नहीं होती होना चाहिए तुल्या प्रयत्न सवर्ण सूत्र से तो होना चाहिए तो क्यों नहीं होगी ओ औचिति सूत्र आरंभ सामर्थ्यात हाँ अच्छा है प्रगति हो रही है ए ओंक कहने के बाद और एक सूत्र पाण्य बनाया ऐच ऐच कोई सूत्र है है? आई औच सूत्र है क्या उसका पूर्व सूत्र क्या है ए ओंग सूत्र के बाद सूत्र अ औच के सूत्र जो आरंभ किया वो व्यर्थ हो जाएगा ऐ औच सूत्र पाणी निवासी को नहीं करना था यदि ए आई ओ औ की सबर्ण संज्ञा होगी ए ओंग कह दिया तो ए कहेंगे तो एक बार ऐ का बार चौबी से आ जाएंगे वो कहेंगे तो ओ का बार ओ के बारे चभी से आ जाएंगे तो ए ओ कहने से यदि ऐ औच का ग्रहण हो गया तो ऐ औच सूत्र आरंभ व्यर्थ है ऐ औचित सूत्र आरंभ सामर्थ्यात ऐ के साथ ऐ की सवन संज्ञा नहीं होती ओ के साथ औहू की भी सवन संज्ञा नहीं होती और सिद्धांत दे में आता है ए दे ए दई तो ओ दौ तश्च ओ औ की सवर्ण संज्ञा नहीं होती ऐ औित सूत्र आरंभ सामर्थ नहीं तो ए ऐं कह कर के आगे अ औच नहीं कह करके हराट हाँ शुरू करना था ऐ उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं तो ए के साथ ऐ का स्थान प्रयत्न मिलेगा ए आई दोनों का स्थान प्रयत्न मिलेगा स्थान प्रयत्न मिलेगा ओ और ओ का स्थान प्रयत्न मिलने पर भी सबन संज्ञा नहीं होगी री का स्थान और प्रयत्न ली वन का स्थान प्रयत्न दोनों मिल जाता है री और ली के स्थान प्रयत्न मिलता है या नहीं, नहीं मिलता है भारतीय कर बनाते कहते री ली वन और मिथा सावन वाच्यम तवन ता तो संज्ञा होती है नहीं तो समर्ण संज्ञा उनसे दोनों का स्थान प्रयत्न मिल जाएगा नहीं है सवन संज्ञा होने पर भी स्थान प्रयत्न नहीं मिलता स्थान प्रयत्न नहीं मिलेगा तो सवन संज्ञा होगी भारती से हो जाती है री रि वर्ण दोनों के स्थान प्रयत्न नहीं मिलने पर भी सवन संज्ञा हुई ए का स्थान प्रयत्न मिलने पर भी सवन संज्ञा ओ ओ औ स्थान प्रयत्न मिल जाएगा ओ औ के स्थान प्रयत्न मिलने पर भी सवन संज्ञा नहीं होती ऐ औचिति सूत्र आरंभ सामर्थ्य तो नहीं तो अवचित सूत्र आरंभ व्यर्थ हो जाएगा इकोई अनुच सूत्र में ई के में अच में क्या क्या बनाएंगे अकार कौ? नहीं आएगा री ली क्या क्या ककार है ना नहीं उसका ग्रहण होगा या नहीं होगा क्यों नहीं होगा उपदेशे जनुनासिक ने? देखो सूत्र है उपदेश जनुनासिक क्या सूत्र है अनुनासिक है ना मुखनाशिका वचनो अनुनासिक सूत्र है अनुनासिका में सी है अनुनासिक सी में ये क्या यदि ककार अच प्रत्याहार में आ जाए सी में ये है आगे ककार यदि अच में आ जाएगा क्या सूत्र लगाना चाहिए इ को अणिच होना चाहिए इ को हो जाना चाहिए यो तो अनुनासिक उच्चारण होता है, क्या होता अनुनाशक नासिक हो जाता है सीई को होता है यो आगे ककार होता तो अनुनासिक का शब्द बनेगा सी में ई को आगे क को यदि अच में मानेंगे अच प्रत्याहार में यदि क आता सी के इकार को यौन हो जाना चाहिए चाहिए था तो अनुनाशिक शब्द नहीं बनेगा मुखनाशिक अचन अनुनाशिक उपदेश जनुनाशिक इस अनुनासिक ई के आगे अच रहेगा तो ई को क्या होगा यह होगा तो ई क्या श्रवण होगा ई को यह होने के बाद ई कैसा श्रवण होगा उच्चारण अनुनाश हो जाएगा शुद्ध उपास जैसा होता है अनुनासिक अनुनाशिक उच्चारण किया गया ये ज्ञापक हुआ प्रत्याहार शुताम न ग्रहणम प्रत्याहार में इत संज्ञक वर्णों का ग्रहण नहीं होगा प्रत्याहारे श्वीताम न ग्रहणम प्रत्याहारे सुम इतसंख्यक वर्णों का अग्रहणम न ग्रहणम प्रत्याहारे स्वीताम न ग्रहणम ये ज्ञापक हो गया अनुनाश कहते सूत्र उच्चानु सामर्थ्या ककार अचम्य नहीं है इस प्रकार कोई भी इतसख्यक वर्ण प्रत्याहार में गृहित नहीं होता है ओम